पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र तेईस चौबीस संगति पूर्वोक्त अधिमात्र उपाय अधिमात्र तीव्र संवेक से ही शीघ्रतम समाधि का लाभ होता है अथवा कोई और सुगम उपाय भी है इस आशंका के निवारणार्थ सूत्रकार शीघ्रतम समाधि का उपायंतर बदलाते हैं ईश्वर प्रणिधानाद वा अथवा ईश्वर प्रणधान से शीघ्रतम समाधि लाभ होता है व्याख्या इस सूत्र में विशेष इस पद का पूर्व सूत्र से अनुवर्तन करने से आसन्नतम शीघ्रतम समाधि लाभ होता है यह अर्थ निकलते हैं पूर्वोक्त अधिमात्र उपाय अधिमात्र तीव्र संवेग से शीघ्रतम समाधि लाभ होता है अथवा सत्य संकल्प ईश्वर में भक्ति विशेष अर्थात कायिक वाचिक मानसिक क्रियाओं को उसके अधीन तथा कर्मों और उनके फलों को उसके समर्पण करने और उसके गुणों तथा स्वरूप का चिंतन करने से उसके अनुग्रह से शीघ्रतम समाधि लाभ होता है साधनपाद सूत्र एक एवं बत्तीस में ईश्वर प्रणिधान का सामान्य अर्थ ईश्वर की भक्ति विशेष और शरीर इंद्रिय मन प्राण अंतःकरण आदि सब सबकरणों उनसे होने वाले सारे कर्मों और उनके फलों अर्थात सारे बाह्य और अभ्यंतर जीवन को ईश्वर को समर्पण कर देना है किंतु विशेष रूप से यहाँ ईश्वर प्रणिधान से जो सूत्रकार का अभिप्राय है वह अट्ठाईसवें सूत्र में कहेंगे संगति जिसके प्रधान से शीघ्रतम समाधि लाभ होता है उस ईश्वर का स्वरूप निरूपण करते हैं क्लेश कर्म विपाकाशर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः क्लेश कर्म कर्मों के फल और वासनाओं से असंबद्ध अन्य पुरुषों से विशेष विभिन्न उत्कृष्ट चेतन ईश्वर है व्याख्या क्लेश तीति क्लेशा जो दुख देते हैं वे क्लेश कहलाते हैं वे अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश संज्ञक पांच प्रकार के हैं जिनका स्वरूप सूत्र दो तीन में बतलाया जाएगा कर्म इस इन क्लेशों से धर्म अधर्म अर्थात शुभ अशुभ और इनसे मिश्रित ये तीन प्रकार के कर्म उत्पन्न होते हैं वेदों में विधान किए हुए सब प्राणियों के कल्याण की भावना से किए हुए सकाम कर्म धर्म और वेदों में निषेध किए हुए हिंसात्मक कर्म अधर्म है विपाक विपच्यंत इति विपाका जो परिपक्व हो जाते हैं वे विपाक कहलाते हैं अर्थात उन सकाम कर्मों के फल सुख दुख रूप जाति आयु और भोग जिनका सूत्र दो तेरा में वर्णन किया जाएगा विपाक कहलाते हैं आशय आफल विपाका चित्त भूमौ सेरत इत्याशया फल पकने तक जो चित्त भूमि में पड़ी हुई होती है वे वासना आशय कहलाती हैं अर्थात जो कर्म अभी अभी तक पककर जाती आयु और भोग रूप फल नहीं दे पाए हैं उन कर्म फलों के वासना रूप जो संस्कार चित्तभूमि में पड़े हुए हैं वे आशय कहलाते हैं क्लेश, कर्म आदि चारों से जो तीन काल में लेस मात्र भी संबद्ध नहीं है वह अन्य पुरुषों से विशेष विभिन्न उत्कृष्ट चेतन ईश्वर कहलाता है ईश्वर के अर्थ हैं ईसनशील इच्छा मात्रेण सकल जगत उद्धरण छम ईसनशील अर्थात इच्छा मात्र से संपूर्ण जगत के उद्धार करने में समर्थ शंका जन्माद यश्यत इस ब्रह्मूत्र में ईश्वर को जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का करने वाला बतलाया है इस प्रकार के लक्षण नहीं किए हैं समाधान वहाँ प्रकरणानुसार ईश्वर का सामान्य लक्षण बतलाया है उपासना में उपासक के जिस स्वरूप को लेकर उपासना की जाती है उसके उसी स्वरूप में अवस्थिति होती है असम्प्रज्ञा समाधि अर्थात ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप में अवस्थिति के इच्छुक उपासक को संस्कार की उत्पत्ति स्थिति और प्रणय से कोई प्रयोजन नहीं है उसके क्लेश सकाम कर्म कर्मों के फल और वासनाओं से जो बंधन के कारण है छुटकारा पाना है इसलिए ईश्वर के ऐसे विशेष स्वरूप में उपासना करना उसको बदलाया गया है